आध्यात्मरामण अयोध्या चरंत मे कुका कंटकाल्या भविष्य न संशय अहम या क्लेशेन भव्य साधि बाल्य मं वृक्ष कच्चिव ज्योतिशास्त्र विशारद प्राहते विपने वाश प्रत्याश भविष्य तत्वादे दिजो भूयाल गिवया सह इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके साथ विचरते हुए मेरे लिए कुछ काश और कंटकादि भी फूलों के बिछौने के समान होंगे मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट न दूंगी बल्कि आपके कार्य में सहायिका होंगी बाल्य अवस्था में एक ज्योतिष शास्त्र विशारद महात्मा ने मुझे देखकर कहा था कि तू अपने पति के साथ वन में रहेगी वन ब्राह्मण महोदय का वाक्य सत्य हो मैं अवश्य आपके साथ वन में चलूँगी अन्न किंच प्रवक्षा शुवा मनमणा बहुशा बहु सीता वनमो गुत्रचिव अत्यामीर्वता एक बात और कहती हूँ उसे सुनकर आप मुझे वन को ले चलिए आपने बहुत से ब्राह्मणों के मुख से बहुत से रामायणे सुनी होंगी बताइए इनमें से किसी में भी क्या सीता के बिना राम जी वन को गए हैं अतः मैं आपकी पूर्णतया सहायिका होकर अवश्य आपके साथ चलूंगी। यदि गच्छम तख्त प्राणास्तक्ष तम निश्चय ज्ञावा सीतया रघुनंदन यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं अभी आपके सामने ही अपने प्राण छोड़ दूंगी तब रघुनाथ जी ने अब्रवी देवी ग यदि गछसी मा प्राणाते ग्रत इति तम निश्चय ज्ञावा सीतया रघुनंदन यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं भी आपके सामने अपने प्राण छोड़ दूंगी तब अब्रवीदेवी गनम शीघ्र मैया सह अरुंधत्य प्रक्षासु हारा नाभरमानीच ना ब्राह्मणेद्योधनम सर्व द्वारा अच्छा मे वनम्वा लक्ष्मणे दा जिदा भक्ति तब रघुनाथ जी ने सीता का ऐसा दृढ़ देखकर कहा देवी तुम शीघ्र ही मेरे साथ वन को चलो ये हार आदि संपूर्ण आभूषण वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति को दे दो हम अपना संपूर्ण धन ब्राह्मणों को देकर वन को चलेंगे ऐसा कह भगवान राम ने लक्ष्मण जी द्वारा भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को बुलावाया दौ गवाद शना वस्त्राणी दिव्यान विभूषण कुटुम्बव सुतवद्यो मृदार विजयभ्यो रघुवंश के और उन्द्र कुल केतु भगवान राम ने पूर्वक सैकड़ों गवों के झुंड बहुसा धन दिव्य वस्त्र और आभूषण कुटुंबी तथा विद्वान और शील संपन्न ब्राह्मणों को दिए अरुन्धत्यध सीता मुख्यानिया चमो माता सेवकेभ्यो ददमले कदातपुरभ्य देवकेथ पौर्जानपदेभ्य ब्राह्मणेभ्य सहस्तश सीताजी ने अपने मुख्य मुख्य आभूषण अरुंधति जी को दे दिए तथा तो अपनी माता के सेवकों को भी राम ने बहुत सा धन दिया इसी प्रकार अपने अंतपूर्वासी सेवकों पुरवासियों, देशवासियों तथा तो ब्राह्मणों को भी उन्होंने बहुत सा धन दिया लक्ष्मणोपि सुमित्रा तु कौसल्याय समर्पेत तो धनुष्पाणी समागत्य राग्रे व्यवस्थित राम सीता लक्ष्मणश्चमो सर्वे नेपालयम इधर श्री लक्ष्मण जी ने भी अपनी माता सुमित्रा को कौशल्याजी को सौंप दिया और आप हाथ में धनुष लेकर राम के सामने आकर खड़े हो गए तदनंतर राम लक्ष्मण और सीता सब महाराज दशरथ के पास चले श्रीरा सहत्यायान पथे गई शुज पौरां जानपदाकुतूहलृशंदमुक्ष कामसहस्रसुंदरवु सांतोभास पादसित्रताजगत्लियंतु सहस्त्रों कामदेवों के समान सुंदर श्याम शरीर वाले भगवान राम सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के सहित अपने कांत से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए धीरे धीरे राजमार्ग से चले उस समय जो पूर्वासी और जनपदवासी लोग कुतूहलवश आनंदमयी दृष्टि से उनकी ओर देख रहे थे उनके देखते हुए और अपने चरण स्पर्श से संपूर्ण संसार को पवित्र करते हुए दे अपने पिता के घर पहुँचे श्रीमद्आध्यात्म रामायणे वाम सुसंबारे अयोध्या कांडे चतुर्थ सर्गः